राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान के रेडियो प्रभा द्वारा प्रस्तुत है भारत की लोक कथाएं श्रृंखला के अंतर्गत कुमाऊं की एक लोक कथा पंडित जी का देवता बहुत पुरानी बात है बड़कोट गांव में एक पंडित जी रहते थे पंडित जी अपने जजमानों के घर जाकर पूजा पाठ करवाते और भेंट में मिला सामान पोटली में बांधकर लौट आते पंडिताइन घर का कामकाज करती पंडिताइन यूं तो बड़ी भली औरत थी पर एक खराबी थी उसमें वो बड़ी चटोरी थी पंडित जी घर में ना होते तो वो खूब पकवान बनाती और खा पीकर लंबी तांती पंडित जी घर लौटते तो बामणी ओ बामणी कहां हो भागवती कब से पुकार रहा हूं आई महाराज आई <laughs> आपके हाथ पैर धोने के लिए पानी ला रही थी इट्स सो जरा देर हो गई लाइए पोटली मुझे दीजिए लो पोटली संभाल कर ले जाना विष्णु हरे विष्णु हरे विष्णु हरे बामनी अब खाना निकालो बहुत भूख लगी है ये लीजिए खाना ए ये क्या बस चार रोटियां पर मैं तो रोज काफी सामान लाता हूं अब क्या बताऊं महाराज जैसे ही मैं खाना तैयार करके रखती हूं एक भूत ना जाने कहां से आकर सब खाना ले जाता है बस चार रोटियां जो मैं छुपाकर रखती हूं रह जाती हैं यानी इसके अलावा तुम्हारे लिए भी कुछ नहीं है नहीं महाराज अच्छा तो हम दोनों दो-दो रोटी खा लेंगे क्या करें जैसे हरि की इच्छा रोज यही होता है पंडित जी बेचारे दो रोटी खाकर संतोष कर लेते धीरे-धीरे पंडित जी का शरीर कमजोर होने लगा उधर पंडकाइन थी जोन पर कोई अंतर ही नहीं पड़ रहा था आखिर पढ़ता भी क्यों वो तमाम पकवान तो खाती ही थी ऊपर से पंडित जी के साथ दो रोटियां भी खाती थी काफी दिन ऐसे ही चलता रहा फिर पंडित जी को शक होने लगा वो सोचने लगे अरे मैं तो घर में दो रोटियों के अलावा जज्मानों के यहां भी कुछ फल फूल खाता हूं फिर भी कमजोर होता जा रहा हूं बामणी अरे बामणी तू तो, तो ही रोटियां खाती है मगर उसका स्वास्थ्य दिन पर दिन अच्छा होता जा रहा हां अच्छा आज छुपकर देखूं यह रहस्य क्या है बामले बामई मैं जा रहा हूं शाम तक लौटूंगा अच्छा महाराज जल्दी आना हां हां अच्छी से छकती के यहीं छुप जाता हूं इस अंधेरे कोने में यहां से सारा घर दिखाई देता है और मुझ पर किसी की नजर भी नहीं पड़ेगी हैं हां हां बस यही ठीक है पंडित hmm, hmm, जी तो गए आ, अब अपनी राम रसोई शुरू करती हूं, आ, क्या -क्या हूं आज क्या-क्या पकाऊं आज हां हलवा मेवे डालकर और पूरी आलू की कचौड़ी रायता ये सब्जी और और इमली की मीठी चटनी बस मजा आ जाएगा अरे हां पंडित जी के नाम की चार रोटियां तो भूली ही जा रही थी तो ये चार रोटियां पंडित जी की और बामने की <laughs> अरे वही दो पंडित जी की और दो बामने की <laughs> अच्छा पुजी बाद हे खुद दरमालू आए जाते हैं और मुझ बेचारे को दो सूखी रोटियां तो ये है भूत आज भगाता हूं इस भूत को आज मैं भी मजा चखाऊंगा पंडिताइन को पंडिताइन ने हलवा पूरी कचौड़ी रायता चटनी अरे भाई मेरे तो मुंह में पानी आ गया और चार रोटियां भी पकाई चार रोटियां तो रख दी एक तरफ और पकवान खुद खाने लगी वाह मजा आ हम बड़ा चपन है हाय हाय अरे वो में कितने किशमिश बादाम डाले हैं और पूरियां कैसी फूली फूली हैं और कजूरियां आहा क्या खुशबू है हम आह सब्रक एक कण भी नहीं बचा अब अब जल्दी से रसोई साफ कर दूं पंडित जी आते ही होंगे आशा हूं आशा हूं और तेजी करने का मजा चखाता हूं वेचार्य पंडित जी उन्हें कितना गुस्सा आ रहा है सुने पंडित जी अब क्या करते हैं एकदम चुप बामणी अरे ओ बामणी कहां हो थक गया आज तो आई महाराज अरे आज तो आप बहुत जल्दी लौट आए सब ठीक तो है ठीक नहीं है बामणी शरीर अजीब सा लग रहा है लगता है आज मेरे शरीर में देवता प्रकट होंगे सो कैसे महाराज अरे पंडिताइन मेरे दादा और पिताजी के शरीर में भी आते थे हमारे कुल देवता हा? लगता है वही आज मेरे शरीर में आएंगे बड़े चमत्कारी देवता हैं ऐसी-ऐसी बातें जान लेते हैं जो कोई नहीं जान सकता अच्छा है आज भूत का रहस्य भी पता चल जाएगा द -द -द -द नहीं, मैं, मैं देवता की आरती के लिए धूप दीप लाती हूं शहर जा तू स्टारारी मैं आ गया हूं क्षमा करो देवता क्षमा करो तू पंडित जी को धोखा देती है नित पकवान पकाती है खुद उनको खा जाती है और भूत का नाम लगाती है क्षमा करो देवता क्षमा घर बैठी मौज उड़ाती है पंडित को तू बहकाती है बोल तुझे क्या दंड दिया जाए क्षमा करो देवता हम मनुष्य हैं ना समझ है तुम देवता हमें क्षमा करो बोल तुझे फर्श कर दूंगा मैताई बोल अब ऐसा करेगी पता नहीं है तुझको तू इस पाप का भारी दंड भरेगी नहीं महाराज अब से मैं पंडित जी को खाना खिलाए बिना पानी तक नहीं पिऊंगी मां की कसम बाप की कसम गाय गलती नहीं करूंगी क्षमा करें देवता क्रोध त्याग क्षमा करते हैं हर खबरदार आज से करना नहीं तो तुझे भस्म कर देंगे नहीं देता हां आप ऐसी गलती नहीं नहीं होगी आप शांत होकर जाइए अच्छा ये बात है हम जाते हैं पर याद रखना तुझे नहीं नहीं देता हां आप शांत होकर परेशान करें अरे बामनी तुम आंखें बंद किए हाथ जोड़े क्यों बैठी हो अरे महाराज आपके शरीर में तो बड़ा चमत्कार ही देवता आया जिसने मुझे सही रास्ता दिखाया तो तुम्हारा भूत भागा कि नहीं बिल्कुल भाग गया देवता ने उसे छुटकारा ही दिला दिया तो ठीक है अब खाना खिलाओ लाओ वो चार रोटियां दो हमारी दो तुम्हारी और खाना पकाती हूं बस भी आई <laughs> सुना तुमने दोस्तों पंडित जी के देवता ने पंडिताइन का भूत कैसे भगाया खैर भूत और देवता दोनों से छुटकारा पाकर आशा है पंडित जी और पंडिताइन सदा सुख से रहे होंगे पंडित जी का देवता अभी आप सुन रहे थे कुमाऊं की यह लोक कथा इसका नाट्य रूपांतर किया मधु जोशी ने भाग लेने वाले कलाकार सतीश महाजन कीमती आनंद और विजया राजदा भन्यांकन दीपक पांडे निर्माण सहयोग वंदना निगम निर्माण एवं प्रस्तुति प्रभूदयाल खट्टर तथा परियोजना निर्देशन Doctor LG Sumitra